महादुखी संसार में भागे जम के बंध लोक नौ खंड में गुरुते बरान को। गुरु ते बो करता कर न कर सकै गुरु करै सो हो गुरु समान दादा नहीं जातक शिष्य समान तीन लोक की संपदा सो गुरु दीना दान गुरु कुमार शिश रहे, हाँ बाहर शिशुम गाढ़ोट गुरु को सिर पर राखिए चलिए आज्ञा मान कहे कबीर दास को तीन लोक जय नाम गुरु गोविंद दो मुखड़े काको लाल पाम बढ़िहारी गुरु आपने गोविंद गिरोह बता हर रूठ है गुर भगवान इसका अर्थ हमें समझाने की कृपा गुरु पूर्वी चेतना की खोज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 जो जानता है कि मैं नहीं जानता हूं बस उसी के लिए वे द्वार खुलते हैं और जिसे ख्याल है कि मैं जानता हूं उसके लिए परमात्मा के द्वार सदा बंद सदाबंद परमात्मा के कारण नहीं उसके जानने की भ्रांति के कारण ही इससे बड़ा कोई अहंकार नहीं है कि मैं जानता हूं क्या जानते हैं आप जो भी जानते हैं कचरा है।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 फिर एक आदमी ने ज्ञान चुरा लिया पंडित यानी जिसने ज्ञान चुरा लिया पंडित चोर है लेकिन अकड़ उसकी ऐसी जैसे वो साहूकार हो और जो उसने चुराया है वो ज्यादा सूक्ष्म है और कहीं कांटा भी नहीं छिपता कि मैंने चोरी किए चोर को तो कांटा छिपता है वही कांटा उससे मोक्ष ले जा सकता है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 जिसमें वो परमात्मा में रत्ती भर भेद न रहा गुरु वो है शिक्षक और विद्यार्थी में जो फर्क है वो परिमाण का है मात्रा का है गुण का नहीं क्वालिटेटिव नहीं क्वांटिटेटिव है गुरु थोड़ा ज्यादा जानता है शिष्य थोड़ा कम जानता है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 छोटा सा छिद्र छप्पर में और सूरज की किरण उतरती है वो अवतरण वो किरण भी वही है अंधेरे के भरे कमरे में जहाँ अंधेरा है वहीं वो किरण भी है दोनों के होने का ऊपरी ढंग एक सा है लेकिन भीतरी ढंग बहुत भिन्न है कहाँ अंधेरा कहा किरण बिल्कुल विपरीत है किरण आती है सूर्य के लोक से वो अवतरण अंधेरा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 हिंदुओं ने महावीर का उल्लेख भी नहीं किया अपने शास्त्रों में जैसे ये आदमी हुआ ही नहीं क्यों करें इसका उल्लेख क्योंकि ये उन्हें गुरु मालूम ही ना पड़ा धारणाएं धारणाए बड़चने हो जाती हैं एक भक्त से मैं बात कर रहा था ज्ञानी है पंडित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 पसीना स्वाभाविक है लेकिन यह कहानी क्यों गढ़नी पड़ रही यह कहानी गढ़नी पड़ रही क्योंकि अगर पसीना आएगा तो भक्त कहेगा फिर मनुष्य ही है महावीर पाखाना नहीं जाते। इस बड़ी कब्जियत महाकब्जियत दुनिया में कभी हुई ही नहीं लेकिन भक्त को समझाने के लिए महावीर को फंसाना पड़ता है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 राजा को भी दया आ गई लोग भी उसके लिए रोने लगे राजा ने कहा कि मेरे महल से मैं लड़कियां बुलाता हूं जो सुंदर से सुंदर लड़की चुन ले राजा ने एक दर्जन लड़कियां लाके खड़ी करनी वे सुंदर तुम लड़कियां थी लेकिन मंसूर ने देखा उसकी आंखों से आंसू टपक रहे हैं वो हर लड़की को गौर से देखता कहता नहीं लैला नहीं फिर वो राजा से बोला क्षमा करे मेरी और आपकी आंख में फर्क है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 लेकिन पानी उस फवरे में से गिरी नहीं रहा और वो खड़े हैं मूर्तिवत्त तो मैंने गौर से देखा तो दिखाई पड़ा कि फव्वारे में पैंदी भी नहीं तो मैंने उनका सुनिए आप शायद ख्याल नहीं किए विचार में खोए होंगे फववारे में पेन्दी नहीं उन्होंने कहा बेफिक्र रही है ये फूल ही कौन सच है प्लास्टिक के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 और ध्यान रखना मूर्ति के सामने झुकने में अहंकार को कोई चोट नहीं लगती वहां कोई है ही नहीं तुम ही खरीद के बाजार से मूर्ति तुम ही मालिक हो तुम चाहो तो अभी इस मूर्ति को बाहर करो ये मूर्ति कुछ भी न कर सकेगी तुम भोग लगाओ तो भोग लगता है तुम कहो भगवान सो जाओ तो सोना पड़ता है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 कि तुम कहते हो कैसे झुकें? जब तक वो आदमी ना मिल जाए जो झुकने योग्य तब तक कैसे झुके वो आदमी तुम्हें कभी ना मिलेगा क्योंकि तुम्हारा तर्क सदा कुछ खोज लेगा मुल्ला नसरुद्दीन बहुत दिन तक अविवाहित रहा मैं उससे पूछा कि क्या कारण अब काफी समय हुआ अब तुम खोज ही लो अन्यथा समय जा रहा है उसने कहा खोज में ही तो लगा हु लेकिन मुझे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 आप उसमें नहीं आते आप स्वस्थ हैं प्रसन्न हैं खुशी की बात है उन्होंने कहा वही तो मुसीबत कि न स्वस्थ हूं न सुखी हूं तो मैंने कहा कि तुम अपने स्वस्थ और सुखी होने का ही ख्याल करो तो आज नहीं कल परमात्मा के करीब पहुंच जाओगे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 और तुम उल्टे घड़े की भांति हो तो सब व्यर्थ चला जाएगा भिक्षुक का अर्थ है जिसका घड़ा सीधा है ऐसा हुआ चीन में एक बहुत बड़ा ज्ञानी हुआ लीह तजु लाओसे के परंपरा शिष्यों में एक एक शिष्य उसके पास आया कुछ पूछा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 लेकिन उसने देखा उत्तर तो दिया नहीं इस ने साल भर बाद छोड़कर चला गया दूसरे गुरु के पास पहुंचा और उसने कहा कि साल भर लीह तजू के पास था कुछ मिला नहीं इसलिए यहां आया हूं उसने कहा तू अभी यहां से चला जा क्योंकि तेरे पास पात्र नहीं है जब लीह तजू न भर सका मैं गरीब आदमी हूं मैं तुझे क्या दूंगा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 और एक तू है लीत जूने का कि साल भर यहां बैठा तो जरूर रहा लेकिन क्षण भर को भी शांत न हुआ और तेरे मन में वही प्रश्न गूंजता रहा कि कब उत्तर मिलेगा जैसे उत्तर ज्यादा महत्वपूर्ण था और गुरु कम महत्वपूर्ण था तुम्हारे प्रश्न तुम्हें तो बहुत महत्वपूर्ण मालूम पड़ते हैं अहंकार के कारण उत्तर चाहिए वो भी अहंकार की मांग है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 और जब वर्षा होगी पूर्ण की तो तुम फूट जाओगे भी। भीतर से सहारा गुरु के दोनों हाथ वो भीतर से तुम्हें सहारा देगा ताकि तुम अभी ही ना टूट जाओ बाहर से छोड़ देगा ताकि तुम कभी भी ना टूटो गुरु कुम्हार सिंभ गढ़ गढ़ काढ़े खोट अंतर हाथ सहार दे बाहर बाहे चोट गुरु को सिर पर रखिए चलिए आज्ञा माए कहे कबीर तादास को तीन लोग डरनाई गुरु को सिर पर रखिए चलिए आज्ञा माए क्या मतलब है गुरु को सिर पर रखना आसान आज्ञा मान के चलना कठिन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 घर में मेहमान था और गृहिणी अपने बच्चे को डांट रही थी वो काफी शोरगोलो पदरव मचा रहा था आकर उसने कहा कि बहुत हो गया जाओ बैठ जाओ उस कुर्सी पर इसी वक्त और बच्चे समझ जाते हैं कि कब सीमा आ गई तो वो जाकर कुर्सी पर बैठ गया फिर वहां से घूर के मां को देखता तो रहा उसने कहा अच्छा कोई बात नहीं बाहर बाहर बैठे भीतर तो हम खड़े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 सच्चरित्र आदमी है शाकाहारी है और उससे गुरुजीफ ने कहा कि तू मांस खा और शराब पी। साफ बात है कि आदमी पागल है और इस आदमी चौका होगा उसने कहा क्या कह रहे हैं आप वो आदमी बाघ खड़ा हुआ गुरजीफ के एक्सेस ने पूछा कि क्या प्रयोजन था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 ये रूमाल रखा है उसने सब तेरे जेवर रखते उस स्त्री ने अपने सब जेवर उतार कर रख दिए गुरुजेफ ने रूमाल बांध के अपने कोर्ट में डाल लिया बातचीत हुई स्त्री चली गई रात गुरुजेफ अपने रूमाल वापस पहुंचा दिया स्त्री चकित हुई क्योंकि गहने उतने ही नहीं थे ज्यादा थे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 तो जितने उसके पास से सब ले आई थी ये फड़प गया कभी ना भेजे वापस। गुरु को तुम धोखा न दे सकोगे वह असंभव है तुम्हें तोड़ना ही है उसे तुम जैसे हो तुम्हें मिटाना